देवी भागवत पांचवा भगवती चंडिका द्वारा महिषासुर का देवताओं द्वारा जगदम्बा की कहते हैं महिषासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ वे भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे देवताओं ने कहा देवी तुम्हारी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करने विष्णु पालन करने तथा संहार के अवसर पर रुद्र नाश करने में सफल होते हैं उनके पास तुम्हारी शक्ति का अभाव हो जाए, तो वे कथमपि समर्थ नहीं हो सकते अज जगत की सृष्टि स्थिति और नाश का कार्य तुम्हारे ही पर निर्भर है। कीर्ति मति स्मृति गति करुणा दया श्रद्धा धृति वसुधा कमला अजपा पुष्टि कला विजया गिरिजा दया तुष्टि प्रमा बुद्धि उमा रमा विद्या क्षमा कांति और मेधा ये सब नाम तुम्हारे ही है कोई कुछ भी कर सके भगवती यह निश्चित है कि धारणा शक्ति भी तुम्हारी हो अन्यथा जो कछप और शेष नाम है उनमें पृथ्वी को धारण करने की क्षमता कैसे आ सकती है माता पृथ्वी भी तुम थे, कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है यदि ऐसा न माने तो प्रचुर भाव से संपन्न जगत निराधार आकाश में किस प्रकार ठहर सकता है जगत के चलाचर प्राणियों को भोग प्रदान करना भी तुम्हारा ही कार्य है सात प्रकृतियां और सोलह विकार विकृतियां तुम्हारे अंश है जिनसे युक्त होने के कारण जीव जगत सदा बना रहता है अतः जीवदात्री भी तुम्हें सिद्ध हुई इसी से तुम अपने निज जन देवताओं का जिस प्रकार पालन करती हो वैसे ही दूसरों का भी पालन पोषण करती रहती हो माता बगीचों में विनोद के लिए बहुत से वृक्ष लगाए जाते हैं बहुतों में फल की संभावना ही नहीं होती तथा बहुतेरे वृक्ष कटु होते हैं और पत्तों से भी रहित होते हैं परंतु कुशल पुरुष इन अपने लगाए हुए वृक्षों को कथम अपनी काटने में तत्पर नहीं होते इसी से तुम देवताओं से भिन्न है इच्छुक शत्रुओं को सम्रांगण में तुम जो बाणों द्वारा नष्ट करती हो इस तुम्हारे अद्भुत कार्य में देव स्त्रियों का मनोरथ ही प्रयोजन है जननी बड़ी विलक्षण बात तो यह है कि उन प्रसिद्ध दानवों का संघार तुम्हारे संकल्प मात्र से ही नहीं हो गया उन्हें मारने के लिए तुम अवतार धारण करती हो, में यह और दुख देने वाली अविद्या ये तुम्हारे ही रूप है मनुष्यों का जन्म जात दुख दूर करना तुम्हारा स्वभाव ही है जनि मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले बड़भागी पुरुष तुम्हारी सेवा में संलग्न रहते हैं भोग में रचे पचे मुर्खों को ऐसा शुभवसर मिलना असंभव है ब्रह्मा, जिन मंद बुद्धि प्राणियों के मन में तुम्हारी आराधना का भाव जागृत नहीं होता उन भूले हुए व्यक्तियों को संसार रूपी सागर में तदा गिरते रहना ही अभिस्त है चंड के तुम्हारे चरण कमल से उत्पन्न हुई धूल के प्रसाद से ही सृष्टि के आरंभ में बड़ा अखिल भूमंडल की रचना करते हैं तथा विष्णु और रुद्र का तो पालन एवं श्रंहार किया में सफलता प्राप्त होती है जो मनुष्य तुम्हें नहीं भसता शक्ति की आराधना नहीं करता वह अवश्य ही मंद भागी है देवी देवताओं और दानुओं के लिए भी वाग्देवता तुम्हें हो यदि उनके मुख पर तुम्हारा निवास न हो तो सर्वोत्कृष्ट देवता भी बोलने में असमर्थ हैं मुख होने पर भी तुमसे रिक्त रहकर कर मानव बोल नहीं सकता